पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र उनतीस छठवां सम्यक व्यायाम ठीक प्रयत्न शोभन उद्योग सत्कर्मों के करने की भावना करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए इंद्रियों पर संयम बुरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के उत्पादन करने का प्रयत्न उत्पन्न हुई अच्छी भावनाओं को कायम रखने का प्रयत्न ये सम्यक व्यायाम है बिना प्रयत्न किए चंचल चित्त से शोभन भावनाएं दूर भागती हैं और बुरी भावनाएं घर जमाया करती हैं अतः यह उद्योग आवश्यक है सातवां सम्यक स्मृति इस अंग का विस्तृत वर्णन दीर्घ निकाय के महामति पट्टान ने किया गया है स्मृति प्रस्थान चार है पहला कायानुपस्ना दूसरा वेदनानुपस्ना तीसरा चित्तानुपस्ना तथा चौथा घर्मानुप्यना काय वेदना चित्त तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाए रखना नितांत आवश्यक होता है काय मल, मूत्र, केश तथा नख आदि पदार्थों का समुच्चय मात्र है शरीर को इन रूपों में देखने वाला पुरुष काए कायानुपस् कहलाया जाता है वेदना तीन प्रकार की होती है सुख दुख, न सुख न दुख वेदना के इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति वेदना में वेदनानुपस् कहलाता है चित्त की नाना अवस्थाएं होती हैं कभी वह सराग होता है कभी विराग कभी सद्वेश और कभी वित्त वित्त द्वेश कभी समोह तथा कभी वित्त मोह चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं में उसकी जैसी गति होती है उसे जानने वाला पुरुष चित्त में चित्तानुपस् होता है धर्म भी नाना प्रकार के हैं पहला निवरण कामन छंद कामुकता व्यापार द्रोह ज्ञान, मृद्ध, शरीर मन की आलस्ता औद्धत्य कौकृत्य उद्वेक खेद तथा चिकित्सा संशय दूसरा स्कंध तीसरा आयतन चौथा बोध्यग् पाँचवा आर्यचतुसत्य इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानकर उनको उसी रूप में जानने वाला पुरुष धर्म में धर्मानुपक्षी कहलाता है सम्यक समाधि के निमित्त इस सम्यक स्मृति की विशेष आवश्यकता है काय तथा वेदना का जैसा स्वरूप है उसका स्मरण सदा बनाए रखने से आसक्ति नहीं उत्पन्न होती चित्त अनासक्त होकर वैराग्य की ओर बढ़ता है तथा एकाग्रता की योग्यता संपादन करता है विशेष विवरण के लिए देखो दीर्घ निकाय आठवां सम्यक समाधि योग दर्शन विवेक विवेख्यातिर विप्लवा हानोपाय तथा उपनिषद ऋत्य ज्ञान ज्ञानान् मुक्ति ही ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती के सदृश बौद्ध धर्म में ज्ञान को निर्वाण कैवल्य मुक्ति का मुख्य साधन माना है ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसे धारण करने की योग्यता शरीर में पैदा नहीं होती ज्ञान के उदय के लिए शरीर की शुद्धि नितान्त आवश्यक है इसलिए अष्टांग योग के अनुसार ही बुद्ध भगवान ने शील और समाधि के द्वारा क्रमशः काय शुद्धि और चित्त शुद्धि पर विशेष जोर दिया है बुद्ध धर्म के तीन महनीय तत्व हैं शील समाधि और प्रज्ञा अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक ये तीनों ही हैं शील से तात्पर्य सात्विक कार्यों से है बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे गृहत्यागी प्रव्रजित भिक्षु तथा गृहसेवी गृहस्थ कतिपय कर्म इन दोनों प्रकार के बुद्धानुयायियों के लिए समभावेन मान्य है जैसे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा मध्य का निषेध ये पंचशील कहलाते हैं और इनका अनुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए विहित है भिक्षुओं के लिए अन्य पाँच शील की भी व्यवस्था है जैसे अपराह मालाधारण संगीत सुवर्ण रजत तथा महार्घशैया इन पांचों वस्तुओं का परित्याग पूर्व शीलों से मिलकर इन्हें दस शील तथा दस सत्कर्म कहते हैं गृहस्थ के लिए अपने पिता माता आचार्य पत्नी मित्र सेवक तथा श्रवण ब्राह्मणों का सत्कार प्रतिदिन करना चाहिए बुरे कर्मों के अनुष्ठान से संपत्ति का नाश अवश्य है नाश का सेवन नशा का सेवन चौरस की शहर, समाज नाचगान का सेवन जुआ खेलना दुष्ट मित्रों की संगति तथा आलस्य में फंसना ये छह संपत्ति के नाश के कारण हैं।